देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी ने कहा सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन की डालती है अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूँ इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं महर्षि आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के सुबुद्र हैं शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके सूर्य कहते हैं इस प्रकार ब्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं दिव्य कौशुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं पीताम्बर धारण करते हैं चार भुजाएं हैं वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं ऐसे जगत प्रभु भगवान श्रीहरि महान तप कर रहे थे उनकी समाधि लगी थी यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं प्रभो आपके नाभि भी कमल थे तो मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए जगत प्रभु मैं तो यही जानता हूँ कि सबसे सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं आप में सारी शक्तियाँ है। स्थित हैं सृष्टि स्थिति और संहार तथा तो सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं महाराज आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना सुखदायी पवन का चलना अग्नि का जलना और मेघ का वरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता अतएव सुब्रत मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए क्योंकि श्रेष्ठपुर किसी बात को छिपाते नहीं स्मृतियाँ भी यही कहती है